ृप तमह पर श्रीमदन गोपाल बृंदारण्यपुरुंदोविंदमे दीना वंदे मुकुंदमलाय कुशंखदशन शिशुभूपेशंद्रादिदेवन वंदित पादीठ वृंदावनाल मह वसुदेवनमरवन करसित नलनाश स्फुरहां कनकरुकूल चारुवरा वूल कमी निखिल सार वंशी विभूषितकदा पीतांबरा दुनिबलाघरोने कृष्णत्मति तत्व नजने थ कृष्ण चिड़स्य पाद पथं आहिवृष्ट स्मृत स्मृत्न शनि रोत्थमृजोच मुदीक्ष विनम्रकंधर है श्रता समात सदै ग जगत श्रष्टा ब्रह्मा जी का हृदय विविलित हो गया और वे भगवान के चरण कमलों में लूट, पड़े। लूट गये दिजित, उनकी विचित्र दशा हो रही है वो श्री कृष्णचंद्र के सौंदर्य माधुरी को देखकर उनकी लीला को देखकर अत्यंत मुग्ध सर्वथा अभिमान शून्य होकर चरणों में, हो में लौटने लगते हैं कभी जब ये मन में आता है ऐश्वर्य भगवान का तो चरणों में गिर पड़ते हैं और गिरे ही रह जाते हैं बार बार धूल में लोटते हैं और जब फिर माधुरी की स्मृति आती है तो उठकर घुटने के, के यूं देखते हैं श्री मुखार बिंद की ओर तो इस प्रकार से कभी चरणों में लौटते कभी उठकर मुखार को देखते नमालुम कितनी बार उठे और कितनी बार ये बैठे पड़े इस प्रकार ये वंदना भावमयी वंदना चलती ही रही अब वो भगवान की लीलाओं को देखकर उनके मन में कई भाव साथ साथ उठ रहे थे अपने अपराध का ध्यान कितना मैंने अपराध किया अपनी अभिमान का ध्यान मैं जिनकी माया से बंधा हुआ निरंतर सृष्टि रचना में लगा रहता हूं उन भगवान को अपनी माया से मोहित करने आया फिर भगवान का भित्य वात्पल्य ये प्रेमरस आस्वादन की भगवान की चेष्टा प्रेमाधीनता ये सब बार बार उन्हें सब की स्मृति होने लगी फिर सोचा मन में कि ब्रह्मा का पद तो छिन गया बड़ा अच्छा हुआ परंतु कृष्ण स्मृति रूप जो परम निधि है ये कहीं मेरे अंशकरण से अब विलुप्त न हो जाए ये कहीं न चली जाए तो मन में करुणा की लहरें उठी देखा उस तरफ तो देखा श्याम सुंदर के मुख मंडल पर कहीं भी क्रोध का चिन्ह नहीं है कहीं भी किसी प्रकार से ये दिखाई नहीं दिया कि मुझ पर नाराज है वही स्मित मुख है उसी प्रकार से आंखों से उनके करुणा की कृपा की जोत निकल रही है तो ब्रह्मा जी गदगद हो गए फिर और सोचेंगे कहा मैं अपराधी की तरह और कहा प्रभु का इतना अवदार्य असल में तो ये ब्रह्मा जी का ही नहीं सभी जीवों का ये अनुभव है उस अनुभव को ये कभी पहचान लेते हैं तब इनका भाग्योदय होता है निरंतर हम अपराध करते हैं और निरंतर वो अपनी उदारतावश क्षमा ही करते हैं एक बंगला बंगाल के कवि ने कहा आमार स्वभाव अपराध करा तुम और स्वभाव क्षमा जुगे जुगे ओ जौनों में जौनों में ए संबंध हो तुम आमा मेरा स्वभाव है अपराध करना स्वभाव है अपराधी अपराध भरा है और तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना और तुम्हारा और हमारा ये संबंध मैं तुम्हारा अपराधी करता रहू और तुम क्षमा ही करते रहो ये संबंध युग युग से जन्म जन्म से चला आ रहा है तो जब कभी इस संबंध का ठीक ठीक भान होता है मनुष्य को तब वो भगवान के चरणों में लुट पड़ता है फिर दूसरी ओर उसकी वृत्ति नहीं जाती कहा मेरा अपराध और कहाँ इनका औदार्य तो ब्रह्मा जी महाराज के अपने अपराधों का पूरा ध्यान आ गया कितना बड़ा अपराध मैंने किया ये अपने सखाओं के साथ स्वच्छंद भोजन कर रहे थे खा रहे थे खेल रहे थे ये तो सर्वेश्वर है पर उन सखाओं को मैंने इनसे अलग कर दिया उन बछड़ों को जो इनके नेत्रों के सामने इनकी दृष्टि से पवित्र होते हुए प्रेम लाभ करते हुए यहाँ घास चर रहे थे उनको मैंने अलग कर दिया कितना बड़ा मेरा अपराध अपराध से लज्जा से और फिर उनके औदार्य को प्रेमल स्वभाव को अपने प्रति उनकी आंखों से झरती हुई करुणा की धारा को देख करके ब्रह्मा जी की आंखें कृतज्ञता से स्नेह से शरणागति से भर आये और बन्मा नमित हो गए, उनके कंधे झुक गए रोम रोम में बह के विनय का स्रोत बह चला उनकी अंजलि बंध गई हाथ जुड़ गए और वे घुटने टेक कर समाहित चित्त से भगवान की महिमा का गान करने लगे। वो उपक्रम कर रहे थे ब्रह्मा जी के अंगों में फिर कंपन प्रारंभ हो गया आंखों से बार बार आंसू पोछते हैं पर वो ऐसी ऐसा हृदय विगलित हो गया कि वो हृदय का सारा का सारा रस मानो आंसू की धारा बनकर बहने लगा ब्रह्मा की वाणी फिर रुद्ध हो गई, फिर चरणों में और अपने आसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक करने लगे धोने लगे गद गद कंठ हो गए, शनि रथोत्थाय विमृज लोचने मुकुंद मुदवीक्ष विनम्र कंधर कृतांजलि ही प्रश्रयवान समाह सबे पथुर गदगद रूप तेज प्रभाव वैभव सुमिल ही सकुचात हैं पुनि उठ्यो निज कर पूंछ लोचन निरख मुख हर खातु हैं अति नम्र सिर कर जोर जुग सह विनय कंपित गातु हैं पुन प्रेम गद गुदकन नित करण हित हैं भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से थोड़ा थोड़ी शांति हुई धैर्य आया कुछ साहस कुछ बटुरा और किसी तरह से उन्होंने अपने को संभाला मनो गिरे गिरे जा रहे थे किसी प्रकार से अपने को संभाला अब वाणी ने भगवान की सेवा करने का मन में वाणी के मन में उत्साह हुआ वाणी उनके सरस्वती देवी भगवती ब्रह्मा जी के जीवाग्रह पर बैठ गई आज ब्रह्मा की वाणी बंद हो गई थी उस समय अगर भगवान लीला बिहारी वाणी का फिर से उद्बोधन न करते है, तो वाणी न जगती तो भगवान के कृपा दृष्टि से माया लीला की प्रेरणा से वाणी उनकी जवी गदगद हो गए और गदगद कंठ से भगवान का स्तवन करने लगे यहाँ से ब्रह्मस्तुति प्रारंभ होती है ब्रह्मस्तुति में जो जो श्लोक रस के इनकी लीला के हैं उन पर कुछ विशेष थोड़ा सा कहने का विचार है और बाकी श्लोकों का अर्थ पढ़ लिया जाएगा बड़ी लंबी चीज है कई दिन लग सकते हैं तो वो न लगाकर जल्दी समाप्त करना तो ब्रह्मा जी गदगद कंठ हो गए ब्रह्मा जी ने फिर देखा वो सुंदर क्षम सुंदर रूप ब्रह्मा जी ध्यान करते थे आज तक भगवान के ऐश्वर्य रूप का नारायण रूप का कभी वो ध्यान में आता कभी नहीं आता दर्शन तो बड़े दुर्लभ ब्रह्मा जी को नारायण रूप के भी तो आज जो इनका स्वरूप सामने है ये अभूतपूर्व है कभी इन्होंने इस रूप को देखा नहीं आज देखकर मानो मनो निहाल हो गए तो सोचा कि वो जो ऐश्वर्य का रूप है वो तो वैकुंठ बिहारी रूप है बड़ा सुंदर क्षीरोदाई रूप है पर आज तो वो, वो रूप तो हजारों हजारों ने अपने में दिखलाये दिए सारे नारायण दिखला दिए उन्होंने चतुर्भुज नारायण अपने अंदर तमाम विश्व में नारायण नारायण भरे तमाम विश्व नारायण हो गए ये इस रूप के महिमा है तो ब्रह्मा जी नमस्कार किया नौमीडिये मृद पुषे तइगंबराय गुंजावत सरपिछल सन्मुखा बन्ुसृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मीए मृदपदे पुष्पांगजा मनस्तवनीय अभ्रवपुषे नवनीरज श्याम विग्रहाय तड़िदंबराय स्थिर दानिनी वीतवर्न वसन पिधाने गुंजा वंस परपिछल सन्मुखा गुंजाफल रचित कर्ण भूषणाभियान गुंजालाेषितूडोपरी विराजित मयूरपुच्छ शोभमान वदनाय वन्यजे पत्र पुष्पाय रचित माला धारणे कवल विषाण वेणु लक्ष्मीए कवल दध्योदन ग्रासा वेत्रं गवाद निंत्रण लघु ये विषाण श्रृंगं वेणुमरी तम असाधारण चिन्ह तई श्री असाधारण शोभा यस्मृदे सुकोमल लघु चरणा पशुपाकजा नंदात्मजा ते तो स्वामी प्राप्त नित्य नित्य नौमी सौमी भगवान की वंदना की इसमें भगवान के जो नाम बताये जो जो विशेषण दिए जिन जिन स्वरूप सौंदर्य का वर्णन किया बड़े मधुर हैं वैकुंठ में क्षीर सागर में निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप में इन सारे लक्षणों की कहीं पर भी कल्पना नहीं ब्रह्मा ने ये कल्पना थी, भगवान का स्वरूप सौंदर्य भगवान की प्रेम रस माधुरी भगवान की प्रेमाधीनता और, और भगवान का सर्वज्ञ का अज्ञत्व स्वीकार ये देखा और चाहा कि बस यही रूप यही चरणारविंद मुझे प्राप्त रहे मेरे हृदय से ये कभी निकले नहीं तो ब्रह्मा जी बोले वंदनीय ब्रह्मा जी ने कहा हे ईड ते नौम स्तवनी तो स्तवनी तो भगवान के सभी स्वरूप हैं यहां तक कि हम किसी भी देवता को भी अगर नमस्कार करते हैं तो वो नमस्कार भी भगवान को ही पहुंचता है हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो वो पूजा भी भगवान की ही होती है हम किसी देवता का यज्ञ करते हैं तो यज्ञ भोक्ता भगवान ही यज्ञ भोक्तापसा सर्वलोक महेश्वरम ब्रह्मा जी ने बहुत बार सुना गाया कहा उपदेश किया आकाशा प्रतिम तोयम पिता गति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति कहीं भी हाथ जोड़ो उन्हीं को जोड़ता है जैसे ये स्वाध्याय स्वाभाविक मेघ कहीं वर्ष अगर वो जल की धारा बनकर समुद्र में ही जाता है इसी प्रकार ये पन्न देवता भक्ता जन्ते श्रद्धया निवे तीर्थ नामे वे कौन थे पूर्व लगन भगवान ने गीता में कहा कि किसी भी देवता की कोई पूजा करे वो पूजा मेरी ही होती है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सर्वात्मक हैं आप सब के मूल हैं और आप ही जगत भर के लोगों के द्वारा नास्तिकों के द्वारा भी नास्त रूप में ये आगे कहेंगे इसी में आज की प्रश्नक वो कहते हैं नहीं है नहीं है जहां पर वही आप हैं तो अपनी अपनी इच्छा रुचि वासना के अनुसार लोग आपको पूछते हैं इसलिए सारे जगत के पूजनीय वंदनीय स्तवनीय आप ही हैं योगी ज्ञानी कर्मी सकाम भक्त ये अपनी अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए अज्ञान नाश के लिए सब बात की पूजा करते हैं और उन उनको उन उनकी अभिलषित वस्तु प्राप्त होती है मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति भोग चाहने वालों को भोग आप देते हैं परन्तु भगवान मैं तो केवल चाहता हूँ आपके चरणों की प्राप्ति आपकी कृपा से आपके चरणों के चरित मेरा कुछ भी अभीष्ट नहीं है निरंतर मेरा चित्त आपके चरणों में लगा रहे आपके चरणार विन्द युगल मेरे हृदय में निरंतर बसे रहे मेरे मन में कभी भी भुक्ति मुक्ति की बात आ रही नहीं ये जो भगवान के चरण प्राप्त करने के लालसा है इच्छा है ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि इच्छा है तो उन चरणों में इस प्रकार की आसक्ति हो, हो जाए कि उन चरणों के सिवा कहीं और किसी कहीं भी किसी और भी चित्त की वृत्ति जाए नहीं सारी ममता सारी आसक्ति उन चरणों में जाकर के ही संलग्न हो जाए केंद्रित हो जाए रुक जाए तो ये आज देखा नहीं उन्होंने कि ये भगवान नहीं है वेद वेदज्ञ ज्ञानी ऋषि तपस्वी मुनि देवता सब जिनका आराधन करते हैं पूजन करते हैं पर तो उनके साथ इन चरणों को लेकर ये कहीं घूमते नहीं उनको इस प्रकार का साथ बैठ करके खाने खिलाने का हस हंस्कर मुंह में कौर देने और लेने का ये रस कहीं भी नहीं देते भगवान किसी को दिए ही नहीं जितने अवतार इससे पहले हुए और जितने भगवान के दिव्य लोग स्थित स्वरूप हैं उन किसी में भी ये चीज आज तक नहीं आई तो कहते हैं कि आप भगवान अनंत अयोचरे और अनंत माधव के महासिंधु हैं, कोई संदेह नहीं परंतु सारी लीलाओं का सारी मूर्तियों में प्रकाश नहीं होता